Namo om vislupadaya krishna-prasthaya-bhutale vedanta swami ti Namaste sar-svaddeve gauravadi-pracharne nirvishesha-sunyavadi-pashcadde-satarne Namo maha krishna krishna-prema-pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratvise namaha he krishna karuna sindho deenabandho jagatpate gopesha gopika kanta, sriradha radha kaanta namastute gaurangi shri radhe vrishbhanusute devi pranamami hare priye vancha kalpatrubhyas cha kripa sindhubhyeyavacha patitaanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha jay shri krishna chaitanya prabhunityananda shri advaita gadaadhar shivaasaadi gaur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vāsudevāyā Om namo bhagavate vāsudevāyā Patim saprabhrajishyantam Tadā lakcho sapivahi Smayemāna viklavena hridayena vidu yata, likhantadho mukhi bhoomim, padanakhmari śriya, vacha lalitam vacha, nirudhyasru kalam sanahe, devhutir vacha, Sarvam tad bhagvān mahiyam Upo vah pratiśrata Athapime prapannaya Abhayam datum arhase Patiko Sa vah Devuti Prabhrajishyantam ghar Chorakar jane ke liee taiaad tada us samay alaktshya usati atiant sundari devukti vahii baahar se sumay maana परंतु विकलवेना बिहवल हृदयना हृदय से विदुयता दुखी हृदय से प्रातः कालीन बैठक में कथा हुई थी कि दहूति को श्री करदम जी ने दुर्लभ भोग दिया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है अरंत में यह वर्णन हुआ कि करदम जी को नौ पुत्रियां प्राप्त हुई देवति के गर्भ से अपने प्रतिज्ञा के अनुसार करदम जी अब गृह का त्याग कर वन में जाने के लिए प्रस्तुत हुए प्रभ ब्रजीष्यंतम परभ्रमण करना चाहते हैं विरक्त होकर घर गृहस्थी से और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहते थे पतिं प्रब्रजिश्यंतम अपने पति को इस तरह से परभ्रमण करने के लिए देखकर के देहुति बहुत दुखी हुई यद्यपि बाहर से मुस्कुरा रहे थे वही इसमें माना Lekin biklavena hirdeena, viduoyata. Iiska hirde bõhut vihval, vikal, viduoyata, bõhut dukhida. Menn mei bõhut dukh ambhokar mahan patika ka vijog ho jayega, is vichar se bõhut dukhida. Yadipi, jahuti ke pats Sampatti tii, või adbhut bhavan, kohin bhi aaja saakta ta, vimaan. Prandu, sabke baad, e, pati liye, sab, sabse utkriisht dhan hai, pati. Pati ke binaa, uske jeevan ke, Sita ji kaha hai, Bhagawan Ram se, Ramayana mein, जिय बिन देह नदी बिन बारी तैसिय नाथ पुरस बिन नावि जैसे सरीर प्राण के बिना मृतक कहा जाता है और पानी के बिना नदी हो सुंसन लगती है तो इस तरह से बिना पती के इस्तरी होती है इतने वर्सों तक करदम जी साथ रहे और जह ही नौ बच्चियां हुई तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए यह धर्म है ठीक है संबंध है पति पत्नी का लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है दैत्य है किसी जीव पर वो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। उसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है और सब संबंध क्षणिक हैं कुछ खास समय के लिए हैं लेकिन भगवान से प्रेम करना आत्मा का सहज कर्तव्य है सहज स्वरूप है और वह वही सत्य है तो उस सत्य धर्म के लिए असत्य धर्मों को कर्तव्यों को छोड़ा जाता है करदम जी इस प्रकार तैयार हो गए उनके इस निश्चय से देहूति बहुत दुखी हो गए एक दिन पती के सामने वह दुखी हिरदय से कुछ कहने लगी, उस समय वह अपने मक से भूमी कुरेद रही थे, यह इस्त्रियों का सोभाव होता है, सोक के समय वह अपने पदनक से भूमी को कुरेदती हैं, यह उनके तुरंत चिंता का लक्षण है ये बहुत दुख में है श्रील प्रभुपाद जी पा कॉर्पोरेट में लिखते हैं कि जिस समय श्री गोपीजन भगवान कृष्ण के सामने आई थी रास लीला के लिए उस समय भगवान ने कह दिया कि तुम लोग घर जाओ अपनी पति की सेवा करो बच्चों की सेवा करो स्वजनों की देखरेख करो अर्थात यह कह दिया कि तुम लोग लौट जाओ तब गोपियों के ऐसी दशा हुई थी तो उस समय भी वे अपने नक्ष धरती कुरेद रही थी नीचे देख रही थी अधोमुख अपने नक्ष से जिसकी शोभा मणि के समान थी मोती के समान चमक रहे थे नक्ष ऐसे नक्ष धरती कुरेदने लगी और धरती कुरेदते हुए उसने अपने पति से इस प्रकार कहा उस समय उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे परंतु अपने आंसुओं को उसने रोक लिया अपने दुख को बहुत प्रकट नहीं करना चाहती थी वह चाहती थी कि करदम जी स्वयं ही अपना कर्तव्य समझ करके रुक जाएं उसकी इच्छा थी कि वे रुक के कुछ काल तक घर पर बाद में संन्यास ले लेंगे बाद में वन में चले जाएंगे तो उसने अपने आंसुओं को निरुद्ध अश्रु कलम सनई धीरे से नेत्रों में ही रोक लिया सब समय आंसुओं को प्रकट नहीं होने देना चाहिए ऐसे स्त्रियों का स्वभाव होता है लगता है कि उनके हाथ में आंसू रहता है जब चाहे तब झड़का देती जहां रोना चाहे वो वो रो देती जब देखा गया है पहले से कोई सूचना नहीं है पहले से कोई सब फीलिंग भी नहीं अगर कोई बाजार में भी उनकी मां मिल गई या बहन मिल गए तो वहीं पर रोना चालू Rona svaabhavikha espriti kalli. Lekin sastra sikksha deitahe, svaab samayi, svaab jagah nahi rohna chahe. Dehuti ko rulaai ja rahi tii. Pranduus ne gambhirta se aapne aassuon se kaane Dehuti rua सर्वं तद भगवान महियं उपवाह प्रतिशृतम अठापि में प्रपन्नाया अभयमदा तुमरह से हे भगवन, हे सर्व समर्थ, हमारे पती देब, मेरे लिए आपने जो भी प्रतिशृति दिया था, आपने जो भी प्रतिग्या किया था, उस सब पूरा कर दिया. आपने सर्वप्रथम यह कहा था कि प्रिय तुम मांगो और मैंने भगवान की भक्ति की है तपस्या की उपासना की इस बल से मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हैं और उनमें तुम्हारा सहज अधिकार है तुम देखो भोगों को तो आपने हमें दिखाया दिव्य दृष्टि दिया हमारा देह परम सुंदर किया और हमें पूरे ब्रह्मांड में आपने भ्रमण कराया सब सुख दिया इस विषय में मेरे तरफ से अब कोई उलहना नहीं है सर्वम तत भगवान मयम उपवाह प्रतिश्रुतम् आपने जो भी प्रतिश्रुति दिया सब उपवाह आपने निर्वाह किया पूरा पूरा हमको सब कुछ दिया तत अथपि फिर भी मैं कुछ और मांग रही हूं अथपि मैं प्रपन्ना या अभयम दातु महर्षि आप हमको सब कुछ दिए इस विषय में कोई शिकायत नहीं है जो दूसरे पति कभी कल्पना भी नहीं कर सकते देने के लिए वो सब कुछ आपने हमको दिया सब सुख दिया पर आपके चरणों में एक भीख मांगती हूं मुझे संसार बंधन से भी मुक्त कीजिए मेरा भय दूर कीजिए मैं तो भय नहीं रह गई वास्तव में प्रत्येक जीव के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है उसे अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होनी चाहिए भगवान से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए और भगवान से तभी जीव प्रेम कर सकता है जब भगवान के विषय में प्रचुर मात्रा में वह सुनेगा उनके गुणों का कथन और यही भगवत भक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन व्यक्ति को इस माया जगत से पार करके भगवान के चरणों में ला देता है जीव अभय हो जाता है भय क्या है भय वास्तव में जन्म मरण का भय भागवत में बार-बार कहा गया भय का अर्थ मृत्यु डरती है रूह हजारों और जी भी कांपता है मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है। और सब हो जाए लेकिन मरने का नाम नहीं लो यह बहुत खराब है भय अरिष्ट भय से सारा संसार भरा हुआ है कोई मृत्यु से बच नहीं सकता आज घर छूट जाएगा स्वजन छूट जाएंगे धन छूट जाएगा सब कुछ छूट जाएगा देह भी यहीं रह जाएगा जाना पड़ेगा कितना बड़ा भय है और कहां जन्म होगा किस स्थिति में जाएंगे पहले जमराज के घर होकर के वहां जो पिटाई होगी उसके बाद फिर अधम जोनियों में जन्म ये बहुत बड़ा भय है जीव के लिए देहुति जी कहती हैं कि आपने सब कुछ हमें दिया परंतु मुझे अभय नहीं दिया दो तरह का भय है युवती को एक तो पति के अभाव में नौ-नौ बच्चियों का विवाह करना यह एक उसे यह भय का आर्थिक दुख यह दुख है कहां-कहां इनके लिए योग्य वर का परिचय चुनाव करेगी कहां जाएगी स्त्री कैसे जा सकते हैं कहने देखने के लिए और बच्चियों के विवाह में बहुत परिश्रम करना पड़ता है बहुत परिश्रम पहले हमने देखा है लोग वर की खोज करते थे गांव में एक गांव से दूसरे गांव चले गए संबंधी के संबंधी ऐसे ऐसे रिलेशन बाय करते जाते थे और अपने परिश्रम का मीटर क्या बताते थे कितना परिश्रम किए वर्क खोजने में तो उसको बताते थे हमको वर्क खोजने में इतने जूते टूट गए जिसका अर्थ है कि सवारी की उतनी व्यवस्था नहीं थी पैदल जाते थे खोजते थे यही माप दंड था कि कितना जूता टूट गया घूमते घूमते <laughs> अब तो रिक्शे हो गए बसें हो गईं ट्रेन हो गई सब कुछ हो गया तो लोग अब कम जूता तोड़ पाते हैं लेकिन पहले का स्टैंडर्ड था इस तरह से अभी भी बच्चों के विवाह में बहुत परिश्रम करना पड़ता है एक तो यह सोचना कि कौन लड़का मिलेगा कैसे स्वभाव का हमारी लड़की को कन्या को जीवन भर उसके साथ रहना है तो ये सब क्वालिफिकेशन देखना कुल सील स्वभाव सब देखना और सबके बाद बैठाना कि हां ये लड़का ठीक है ये बहुत कठिन काम है और लड़के वाले केवल ठुकराते हैं अभी नहीं करना है अभी पढ़ाई हो रही है अभी ये हो रहा है वो हो रहा है उनको कोई गरज नहीं होती है ना देखें इस दशा में मान लीजिए पति चला जाए वन में सन्यासी हो जाए तो पत्नी क्या करेगी वो बेचारी दीनहीन ऐसे ही थी धन होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी तो यह एक दैन्य था उसके सामने और दूसरा दैन्य था जन्म मरण की समस्या संसार बंधन इन दोनों दैन्य से मुक्त करने के लिए कह रही हैं अथापि में प्रपन्नाया अभयम दातु महर्षि प्रपन्नाया प्रपन्नाकार होता है जो शरणागत है शरण में है किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थ व्यक्ति की उस सब तरह से भलाई करे और सबसे बड़ी भलाई है उसके बंधन को दूर करना संसार बंधन क्रो से मुक्त कर देना भगवान ऋषभदेव कहते हैं गुरुर् न सस्य स्वजनों न सस्य पिता न सस्यत जननी न सस्यत दैवं न तत्स्यत और कैसे शुरू में नमो चेद या पतिम न सस्यत दैवं न तत्स्यत नमो चेद या समुपेत मृत्यु समुपेत मृत्यु प्रत्येक जीव है मृत्यु को प्राप्त है मृत्यु के पंजे में है तो ऐसे मृत्यु के अधीन रहने वाले अपने आश्रित को यदि कोई गुरु मुक्त नहीं किया तो गुरु गुरु नहीं है गुरु न सस्यत वह गुरु गुरु हो ही नहीं सकता है उसमें कोई योग्यता नहीं है जो शिष्य को संसार बंधन से मुक्त नहीं किए गुरु न सस्यत स्वजनो न सस्यत और कोई भी व्यक्ति स्वजन नाम का बन ही नहीं सकता है यह कहे कि मैं इसका काका हूं मामा हूं ये हुफूफा हूं ऐसा हुआ सो क्या कर है? जब अपने अधीनस्थ को मृत्यु के जाल से मुक्त नहीं कर सकते तो तुम्हें ये सब टाइटल लेने का कोई अधिकार नहीं स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को भगवान विष्णु की शरण में न भेज दे और उसका जन्म मरण ना मिटा दे श्री प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि उस व्यक्ति को जो स्वयं मुक्त नहीं है भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसको विवाह करने का कोई राइट नहीं क्योंकि पुत्र उत्पन्न करेगा तो पुत्र को क्या सिखाना चाहिए उसको स्वयं पता नहीं है कि उन पुत्र उत्पन्न करना सीखे और पुत्र को हरे कृष्ण मंत्र जपना न सिखावे तो पिता पिता होने का अधिकार नहीं रखता है तो क्या किया जाए तो सरकार ऐसे ही पड़ी हुई है कि बच्चा मौत उत्पन्न करो लेकिन कहने का आशय यह है कि स्वयं ही भक्त बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी भक्ति का अभ्यास कराना चाहिए शिक्षा देनी चाहिए जननी न सास्यात वह जन्म देने वाली मां मां नहीं कही जा सकती जननी नहीं कही जा सकती जो अपने संतान को भगवान की भक्ति सिखा करके जन्म मृत्यु से मुक्त बना कर दे पतिम न स्वस्य वह व्यक्ति पति नहीं बन सकता पति का अर्थ है हस्बैंड अथवा राजा स्वामी वह पति पति नहीं हो सकता है जो अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में न लगावे न सस्यत भगवान ऑर्डर जैसे करो है ही नहीं वास्तविक जो योग्यता है पति में या राजा में गुरु में माता-पिता में वह यह है कि सबको भगवान अपने अधीनस्थ को भगवान विष्णु की भक्ति में लगावे जिससे उसका जन्म मरण मिट जाए यह सबसे बड़ा भय है वास्तव में यह संसार जो अनेक संबंधों में बांधा गया है तो हमेशा इसके लिए कि जो सुपीरियर हैं जो श्रेष्ठ हैं वे अपने कनिष्ठ को सर्वदा विष्णु के शरण में भेजें भगवान के तरफ भेजें वो अवसर दें ऐसी शिक्षा दें कि लोग श्री जगन्नाथ जी को समझें भगवान को समझें अन्यथा इस तरह के सुपीरियर पद को लेने का अधिकार नहीं गुरु नरसोसिया आज के दिन बहुत से गुरु हैं और गुरु क्या भगवान की भक्ति को सिखाएंगे वो खुद ही भगवान बने हुए हैं अपनी भक्ति सिखा देते हैं उनका फोटो घर में पड़ा रहता है भगवान तो निराकार हो जाते हैं भगवान का कोई फोटो ही नहीं रहता देखें जो गुरु बने हुए हैं भगवान को और अंतर्हित करने के लिए भगाने के लिए पीठ के पीछे करके भगवान को छिपा देते हैं सामने खाते हैं ऐसे प्रवचन करते हैं भगवान तो निराकार है और यदि तुम्हें भगवान को समझना है तो मैं प्रत्यक्ष आ गया देखो मैं प्रत्यक्ष हूं एक बार की सत्य घटना है एक प्रखंडी गुरु को एक शिष्य से पूछा सामने पूछा गुरु जी आपका वास्तविक स्वरूप क्या है तो गुरु जी कहते हैं तुमको कैसा लगता है व्हाट इज योर योर रियलाइजेशन तुम्हारा क्या विचार है तुम उसको क्या सोचते हो तो वो कहा कि आप तो सक्षात परब्रह्म लग रहे हैं सक्षात परमात्मा परब्रह्म लग रहे हैं Hemaare realisation. Tõi Guruji kohatai Tumhara realisation jhouta hoi nähin saakta. Tum aapne põr itna vishuas rakhou. Tum jhouta sotahin nähin saakta. Vahare Guru võršis. Kitin aachsi bata unko lagi hoogui mera realisation hai ke aap saksat parabrahma. Ar parabrahma ko ho sakta kof bhi ho, और दांत का दर्द होने लगे तो डेंटिस्ट के पास जाकर आए हुए करने लगते ऐसे परब्रह्म घूमते रहते हैं डायबिटीज भी है ब्लड प्रेशर भी है पेट में कैंसर भी है फिर भी परब्रह्म हो गए तो जमराज जी बताएंगे तुम्हारी परब्रह्मता को अच्छी तरह से धुलाई करना है ऐसे लोगों को बहुत पिटवाते हैं नरकों में बहुत डालते हैं लिखा गया है पंचम स्कंद श्रीमद्भागवत में जो आर्ज पथ को भगवत पथ को वैष्णव पथ को छोड़कर कर्था खंड पथ में फंसते हैं उनके लिए स्पेशल एक नरक है इसमें ध्यान नहीं आ रहा है उस नरक का क्या नाम है लेकिन स्पेशल उसका नाम है और उसमें स्पेशल दुख की व्यवस्था है Sarah Jitna, भी on Sarija Subida. Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, के दूत Sarah पूजा करेंगे Jitna, पता चलेगा Sarah भी Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, Sarah Jitna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो वह कोई भी व्यक्ति जो उच्चतर पद पर है गुरु माता पिता बड़ा भाई मामा फूफा या राजा पति इनके पद की सार्थकता इसी में है कि अपने अधीनस्थ जनों को भगवान विष्णु के बारे में बता रहे और इस तरह से मृत्यु से मुक्त करें उनको जन्म मरण से मुक्त करें देवहूति जी यही आग्रह कर रही है हे पतिदेव आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे अभय नहीं दिया मुझे भगवान की भक्ति आपने नहीं दिया भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया मेरे साथ और दूसरी समस्या यह है ब्रह्मण दुहितृभिस्तुभ्यं विमृज्यह पतयः समह कश्चिन् स्यान्मे विश्वकाय त्वई प्रव्रजिते वनम् आपकी ये नौ पुत्रियां घर में हैं इनके लिए योग्य वर का अन्वेषण करना पड़ेगा यह करके जाइए नौ पुत्रियों का विवाह करके जाइए तुभ्यं दुहितृ भी कितना बोलने में शालीनता है इस तरह से बोलने चाहिए आपकी पुत्रियां ऐसा दे होती कि नहीं कर रही मेरी बेटी है व्यवहार में भी ऐसे बोलना चाहिए स्त्री पुरुष की भाषा होनी चाहिए अगर पुत्र के लिए कुछ कहना है तो पत्नी यही कहेगी आपका पुत्र आपका पुत्र और यदि पति कभी बोलेगा तो कहेगा तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पुत्र इस तरह से उनके संबंध को बढ़ाना चाहिए एक बार सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछ रही जब सीता जी अपने पति के साथ भगवान राम के साथ वन में जा रही थी तो भगवान का नियम था कि वे गांव में नहीं प्रवेश करते थे तपस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी वन में रहते थे तो गांव में गली में पार भी नहीं करते थे कोई गांव पड़ता था तो उसके बगल से किनारे से निकलते एक दिन की बात थी एक गांव से किनारे निकल रहे थे दोपहर का समय था सीता जी थक गई थी वे एक बट वृक्ष के नीचे में बैठे तीनों श्री राम श्री लक्ष्मण जी और सीता जी उनको देखने के लिए गांव के सारे लोग आ गए बोट वृक्ष के नीचे भर गए अद्भुत सौंदर्य है भगवान में सब सारे सद्गुणों के व्य अनंत आश्रय हैं तो देख देख कर लोग चकीत हो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर और बन के लोग चकित हो गए इतने सुंदर इतने सुंदर वन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत जिज्ञासा हुई स्त्रियां सीता जी के पास बैठी थीं और पुरुष भगवान श्री राम के पास बातचीत होने लगे स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि हे सखी लगता है आप राजकुमारी हैं किसी राजा के पुत्री हैं तो आप वन में क्यों जा रही हैं और ये दोनों आपके कौन लगते हैं यह तो ये समझ गई थी फिर भी कहलवाना चाहती थी कि सांवले आपके कौन लगते हैं गोरे कौन लगते हैं सांवले मतलब भगवान श्री राम और गोरे लक्ष्मण जी सीता जी कहती हैं सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मरे इस तरह से बोल रही हैं ये जो आप देख रही हैं जिनका बहुत ही सहज सुंदर स्वभाव है और शरीर से जो गोरे हैं ये मेरे छोटे देवर हैं इसका अर्थ है कि वे अपने पति से उसका संबंध बता रहे हैं कि हमारे पति के भाई हैं और वो भी छोटे देवर हैं इसका अर्थ है कि बड़े देवर भरत जी हैं इस भाव से सीता जी बोल रही हैं वो देवर मोरे कह रही हैं इसका अर्थ है कि बड़े देवर भरत जी हैं और ये हमारे छोटे देवर हैं तो देवर कहने का मतलब हमारे पति के भाई इस तरह से बोल रही है। तो पति के साथ उनके संबंध को दृढ़ करती है वैदिक संस्कृति की विशेषता रही है कभी किसी का परिचय देना हो तो ऐसे देना चाहिए अपने साथ जो संबंध है उसको प्राथमिकता न दे करके पुत्र के साथ पिता के साथ ऐसे उसका संबंध बढ़ाना चाहिए किसी से आजकल की स्त्री से पूछा जाए जो बहुत अपने को पढ़ी लिखी समझती है शहर की से पूछे ये कौन है वो मेरे मिस्टर हैं ऐसे बस और किसी के कुछ है कि नहीं पता भी नहीं लगने देगी पता नहीं लगने देगी और वो भी अस्त्रयन व्यक्ति जब अपना परिचय देगा तो कहेगा मैं उसका मिस्टर हूं चाहे जो भी ये नहीं कहेगा कि मैं इस पिताजी का पुत्र हूं मेरे ये भाई हैं मेरे गांव यहां है, है, है ये है वो है बस अपनी वाइफ से ही परिचय देगा क्योंकि उसी के कारण लगता है कि बहुत यशस्वी अपने को मानता है ये सब विधियां हैं तो दुहوتی जी कह रही हैं तुभ्यम दुहितृभि आपकी दुहिताएं आपकी पुत्रियों के लिए वर खोजना चाहिए ना विमर्घ्य पतय समा समा का अर्थ है योग्य योग्य वर खोजना चाहिए तो आपकी पुत्रियां है तो आप खोजेंगे ना ये सहज बात आ गई देवति जी ये नहीं कह रहे कि मेरी बेटियां कैसे विवाहि जाएंगी आप चले जाएंगे इतने से ही बहुत बात में अंतर हो जाता है ये मेरा मेरी अपने लिए नहीं करना चाहिए दूसरे स्वजनों के साथ ज्यादा संबंध न रहे आपकी पुत्री या चली जाए विवाह हो जाए इनका इनको योग्य वर मिले ये काम करना है और दूसरी बात है क्वेश्चन श्याम में विश्वकाय तोय प्रवृजते वनम और जब आप वन में चले जाएंगे तो कोई होना चाहिए अर्थात हमें एक पुत्र चाहिए जो हमारा शोक दूर करे कश्चित कश्चित स्यात् मे विशोकाय मेरा शोक दूर करे मैं जब आपके विरह में रहूंगी तो आपका प्रतिनिधि मेरे साथ होना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है जो स्त्री पुत्र वाली है तो पति यदि सन्यासी हो जाए या किसी तरह से उनका वियोग भी हो जाए तो कम से कम इतना संतोष रहता है कि पति ही मेरे साथ पुत्र के रूप में है स्त्री को बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी সান্তना मिलती है एक बहुत बड़ा शोक है यदि पति छोड़कर के चला जाए पत्नी को और पत्नी के पास पति से उत्पन्न हुआ कोई प्रतिनिधि पति का नहीं है बच्चा नहीं है तो बड़ा दुख का अनुभव करती है असहाय जीवन अनुभव करती है और वो बच्चा बड़ा होने पर मां की देखरेख करता है पालन पोषण करता है रक्षा करता है सब तरह से मनु महाराज ने कहा भी है मनु संगीता में कि पति यदि सन्यासी हो जाए घर छोड़ दे तो अपने पुत्रों के देखरेख में स्त्री को रहना चाहिए वो पालन करते हैं पोषण करते हैं अन्यथा स्त्री का जीवन वास्तव में और सहाय जीवन कोई भी लंपट व्यक्ति उन पर दृष्टि डालता है उन्हें भोगने की टेष्टा करता है यदि पति नहीं है तो पुत्र रहे हैं। जो अपने मां का पालन करें ठीक सर और विशोकाय मेरा शोक दूर करने वाला चाहिए वह वास्त, वास्तविक शोक कार्त मैं जन्म मरण में हूं मैं दुख में हूं संसार ज्वाला में हूं तो मुझे ज्ञानो प्रदेश करके Mujhe mukht karne vala koji brahmaveta pühtr chaheie Humko Devotee pühtr chaheie Bhakt chaheie Yagraha kar rahi Hume pühtr chaheie Jö pühtr bhagavad krishni ki kathah suna või Gyanopadis kare Bhagavad ke ka vornan kare Jisse meera sohk dure hoja Or aapke virah ka sohk bhi Is tarhse dure hota raha Mõi ke saath rahungi Tosko dähkarke Hemaara sohk dure hooga Kõi aap पुत्रियां तो होती हैं तो वो तो चली जाती हैं घर छोड़कर के भगवान ने ऐसी विधि बनाई है जन्म कहीं और होता है और रहना पड़ता है उनको दूसरी जगह माता-पिता के यहां जन्म होता है पढ़ाई लिखाई करती है और अंत में पति को सुपूर्द कर दी जाती है माता-पिता स्वयं ही वर ढूंढ करके दे देते हैं कन्यादान करते हैं तो पुत्रियां तो घर पर रहेंगी नहीं Kavik avima tapi ta se atihe, kisibisess utsalmeja, kisi prajozenme, lekkin unhetu rahnaheb nepatike gar. Ja solhavik. Toppil gar me maja kellek aeserahungi. Ja bahat duhkibad. Tohame putre tsahie. Seepärast, et see on see, mis on nii, et see on nii, et see on nii, et see on nii, et see जो माया के कारजों में न उलझा हो माया जगत से परे भगवान कृष्ण को जो पूर्णतः समझता है और जो ब्रह्म में निष्ठा है ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। मृदुहुति का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ब्रह्मनिष्ठ के सक्षात ब्रह्म ही पुत्र बनेगा। बहुत बड़ा सौभाग्य उसको था। पति का आशीर्वाद था उसे। लेकिन अभी और बहुत विकल है। कोई प्रब्रजते वनम वन बन में प्रब्रजन करने के बाद मेरा शोक दूर करने वाला मुझे चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जीवन में जीवन में बहुत आवश्यक है ब्रह्मज्ञानी अर्थात भगवत भक्त व्यक्ति का संग मिले भगवत भक्त का संग बहुत आवश्यक कश्चित स्यान् में विश्वकर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त है अपने पति से तो पति का यदि निधन भी हो जाए तो वह स्त्री विधवा नहीं मानी जाती क्योंकि पति ही पुत्र के रूप में उपस्थित है वो जो उसके शोक को दूर करता है लौकिक पुत्र भी फिर भगवत भक्त पुत्र हो जाए तब तो कहना ही क्या और उसका शोक दूर होता है इस पर करदम जी ने कहा मान लीजिए ऐसा कहा होगा कि अभी भोगों को भोगो और और ब्रह्म जिज्ञासा से क्या तात्पर्य है क्यों भक्ति की बात करते हो ब्रह्म विद्या से क्या प्रयोजन है इतना उत्कृष्ट भोग है इसको भोगो मेरा शोक दूर हो जाएगा तब देहुति जी कहती हैं एतावतालम काले व्यती न ब्रयती क्रांते नम्य प्रभर इन्द्रियार्थ परसंगे न परित्यक्त परात्मनह इतने काल तक मैं भोग की, खाई, पी, आपके साथ रही इन्द्रियों के परसंग में, इन्द्रियों की आशक्ति में इन्द्रियों को भोग देने में हमारा इतना समय चला गया यही काफी है प्रजप्त है प्रजप्त है अब मैं भोगों को नहीं भोगना चाहती यतावता कालेन अलम अलम निवारणे अलम का अर्थ है निवारण बहुत समय बीत गया 100 वर्ष तक पूरा बीता है इंद्रियों के अर्थों में इंद्रियों के अर्थ क्या हैं जिसको विषय कहते हैं आंख का विषय है रूप कान का विषय है शब्द नासिका का गंध तो इंद्रिय का विषय है स्पर्श और रसना जिह्वा का विषय है रस टेस्ट इनको मैं 100 वर्ष तक भोगी हूं सबसे उत्कृष्ट भोग सबसे सुंदर रूप देखना खाना पीना और जो भी है भोग स्पर्श इंद्रिय के इन सबको मैंने पूरी तरह से भोगा है इसमें बहुत समय मैंने बिता दिया अब हद हो गया सीमा हो गई अब मैं नहीं करना चाहते हैं Mujhe nahin chaheja indriyõn ka orthindriyõn ka bhog Buhut adhik ho gaya Hai hai Jahan nahin lagna chaheja Oha ma lagi rahi Or jiske saath hona chaheja Jiske saamparki hona chaheja Esse parmatma ko Bhaagavad Kya ko Ma ei ne bilkul tira skrit kiia Unki bhaakti nahin paratmana Paratma Parabrahma bhaagavad krishn anadar kiia होना चाहिए था यह कि मैं उनके चरणों में रहती उनके रूप गुण आदि का स्मरण करती उनकी भक्ति करती इसके लिए जीवन था लेकिन उनको मैंने परित्यक्त विस्मृत कर दिया उनकी भक्ति नहीं कर रही थी और इन्द्रियार्थ प्रसंग में इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में ही मेरा इतना समय चला गया हाय अब मैं भोग नहीं चाहती हूं मुझे भक्ति चाहिए मुझे ज्ञान चाहिए मैं वैराग्य चाहती हूं यह हृदय होती की कामना और बहुत शोकपूर्ण उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने भगवान की उपेक्षा किया इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व भगवान को देना चाहिए क्योंकि वही दुनिया बनाए हैं सब कुछ खाने पीने रहने की व्यवस्था किए हैं यह देह भी दिए हैं और देह से भोगे जाने वाली वस्तुएं भी भगवान दिए हैं उनके उपकार को मान करके ही उनका स्मरण करना चाहिए और अपना स्वरूप समझकर क्योंकि उनके संग होने से ही हम सुखी हो सकते हैं अन्यथा नहीं हो सकते दैहयति का उद्धार है कि इंद्रिय अर्थ प्रसंगे न परित्यक्त परआत्मन इंद्रियों के विषयों में मैं लगी रही और भगवान को मैंने छोड़ दिया फिरस्कृत किया भगवान का नाम न ना लेना भगवान का दर्शन न करना आरती न करना वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा तिरस्कार है यह उपेक्षा मनुष्य वैसे ही खाता है पीता है सोता है स्त्री संग करता है सब करता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता तो ईश्वर का अपमान हो रहा है इस तरह से भगवान की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है जो जीवन का सबसे प्रधान कार्य है उस पर कोई ध्यान नहीं और जो बिल्कुल फालतू है आहार मृद्रा भय मैथुनंत उसमें लगा रहता है जिस कार्य से उसे सख्त बचना चाहिए उस कार्य में लगा रहता है और जिस कार्य को रचरज के करना चाहिए उसके निकट नहीं जाता कितने दुख की बात है भगवान के अनेक मंदिर हैं इस संसार में लेकिन कुछ लोग मंदिर में भी नहीं जाते रोज दुकान में जाएंगे ऑफिस में जाएंगे और गलत खानपान रहेगा गलत लोगों के साथ बातचीत सब लेकिन भक्तों के साथ कभी उठना बैठना नहीं भगवान के मंदिर में उनका दर्शन नहीं ये बहुत शोक की बात है वास्तव में देवहुति यही बात कह रहे हैं कि बहुत हो गया बहुत हो गया अब मैं विषय भोग को नहीं चाहती हूं इतना स्पष्ट कहना मुझे विषय भोग नहीं चाहिए अब मुझे भगवान का आदर करना है भगवान को हमें समझना है मैंने भगवान का जो तिरस्कार किया उन, उनकी विस्मृति की हमारे जीवन में बहुत बड़ा शोक तो मुख्य रूप से देहूती भगवान के बारे में सुनना चाहती है सुनने से ही भगवान का संग होता है ये हृदय में प्रवेश करते इतना समय बीत गया यही बहुत बड़े दुख की बात प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में इसी विचार में रहना चाहिए हमारा इतना दिन जो समय बीता भगवत विस्मृति में यह बहुत ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया तो भगवत विस्मृति और इंद्रियार्थ प्रसंग इंद्रियों के विषयों में प्रसंग प्रकृष्ट संगासक्ति लोग लगे हुए हैं कहां खाने मिलेगा कहां पीने मिलेगा सुनने को मिलेगा को मिलेगा इसी के लिए पैसा आर्जन करना कमाना, kõik kõik laab nõi, beartoha jala, antre seireer saad. See seireer mila haaj jeeva ko, bhaagvane ki bhakti ke lii, jeeva se bhaagvane ka bolna, karna, kaan se suna, haatse mandir marjanadi karna, paheer se bhaagvane ke yatra karna, कि नियम होना चाहिए कि अब हम खाएंगे तो केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे उनको भोग लगा कर खाएंगे और कोई भी अन्न भेज वगैरह तो देखेंगे भी नहीं यह सब व्यर्थ है वास्तव में क्या सुख मिलेगा और इन्द्रिय अर्थ स्त्री संग आदि में जीव को केवल क्लेश ही भो, भो, हाथ लगता है कोई सुख नहीं है वास्तव में मनुष्य का आनंद भगवत भजन है और कुत्ते बिल्ली का आनंद है इंद्रिय अर्थ कुत्ते बिल्ली भी इतना सुख लेते हैं मनुष्य का अधिकार है ब्रह्म सुख लेने का स्पिरिचुअल आनंद लेने का उत्कृष्ट आनंद तो जो उत्कृष्ट आनंद है उसके तरफ ध्यान भी नहीं गया और जो बिल्कुल निकृष्ट नारकीय सुख है उसी में मेरा समय चला गया अब मुझे नहीं चाहिए और इसके बाद एक झुकती से करदम जी को कह रही है कि पतिदेव मेरी बहुत बड़ी गलती थी मेरी बहुत भूल थी कि इंद्रियार्थे सुसज्जनते प्रसंगस्थोय मे कृता मैं आप जैसे महान भक्त के साथ जो इत्रस रही पत्नी बनकर के पर मेरा लक्ष्य कभी नहीं था कि मैं भक्ति करूं इंद्रियार्थे इंद्रियार्थे सुसत जनते मैं शुरू से ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त थी तो आप इतने धनी इतने महान इतने जशवस्त्री हैं और आपके योग बल को देखा मैंने तो मेरे मन में आप आपसे लेने की इच्छा हुई कि मुझे ये भोग मिले संसार में मैं भी भ्रमण करूं देवताओं को जो सुख मिल रहा है वो मुझे मिले या हमें मिले और मिले भोतक सुख के लिए मैंने आपका संग किया ऐसे मैंने सेवा की लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा कि हमारे परम समर्थ हमको भोग भोग देंगे देंगे तो भोगों की लालसा करके मैंने आपका संग किया आपके महान को परम परम मैं महिमा को नहीं जान पाई परम भावम क्या है कि आप भोगों में बिल्कुल आसक्त नहीं थे मैंने देख लिया है इतने वर्षों में आपकी कोई रुचि नहीं थी भोगों में आपका भाव भगवान कृष्ण के चरण कमल में रहा हमेशा परंतु मैं उसको जान नहीं पाई आज मैं समझ गई कि आप कितने निष्प्रई हैं कितने सुखी हैं और भगवान की भक्ति से आप पूर्णतः तृप्त हैं तो मैं आपके परम भाव को आपके भक्त स्वभाव को मैं नहीं जानती थी पर फिर भी मैंने आपका संग किया है मैं आपकी धन पत्नी बनी हूं आपके साथ रह रही हूं तो मुझ तथापि अस्तु अभयाये में तो मेरा कल्याण होना ही चाहिए चाहे जिस भाव से मैं आपके साथ रही हूं आप महान हैं भगवान के भक्त हैं आप ब्रह्मनिष्ठ हैं तो मेरा आपके गुणों से उद्धार होना ही चाहिए मैंने बहुत बड़े व्यक्ति का संग किया है महात्मा का संग किया है किया है मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं था मैं भोगों को चाहती थी लेकिन संग बहुत बड़े व्यक्ति का किया महान पुरुष का संग किया इस कारण से मेरा उद्धार होना ही चाहिए वस्तु शक्ति से जैसे कोई अग्नि को शीतल समझ करके छूए तो अग्नि तो जलाएगा ही तो हमने अपना पति मान करके और भोगों को भोगने की लालसा से आपका संग किया आपकी सेवा की आपके साथ रहा ही तो आपका जो गुण है वो मुझ में आना चाहिए यही वास्तव में बहुत युक्तिपूर्ण बात है मेरा अवगुण आप में नहीं जाना चाहिए अरे होता भी नहीं वास्तव में बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे के अवगुण से प्रभावित नहीं हो पाते हैं अपना गुण संचारित कर देते हैं जैसे गंगा जी गंगा जी में बहुत सी नदियां मिलती हैं करमनाशा का जल भी गंगा जी में गिरता है लेकिन गंगा जी दूषित नहीं होती हैं करमनाशा के जल से करमनाशा के जल को भी अपने समान पावन बना देती हैं कर्मनाश जल सुरसरी परै तेहि कह को अपनीतन कहई रामचरितमानस में कहा गया कर्मनाशकल जल जो त्रशंकु के लार से बना हुआ है बहुत अशुद्ध जल है वह जब सुरसरी में गंगाजी में मिलता है तो गंगाजी के समान पावन माना जाता है और कर्मनाशक की बात छोड़िए कानपुर में मुरादाबाद आदि शहरों में कितने गंदे जल नाले गिराए जाते हैं गंगा जी में तो क्या वे गंगा जी को दूषित कर देते हैं नहीं गंगा जी उनको पावन कर देती है कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जल को अपने माथे पर नहीं रखता है पीता नहीं क्या कोई कभी सोचा है कि इसमें बड़े-बड़े शहरों के गटर गिरे हैं नाले गिरे हैं कभी कोई सोचा यह है गंगा जी का प्रभाव गंगा जी के आश्रय में कोई आया शरण में आया किपना गंदा नाला हो गंगा जी अपनी महिमा से उसको पावन बना देती यही बात दहोति जी कह रही है भले मेरा स्वभाव रहा छोटा मैं भोग चाही बहुत निकृष्ट चेतना मेरी थी लेकिन मैंने आप जैसे महान भक्त का संग किया इसलिए मेरा तो हित होना ही चाहिए आपके प्रभाव से सूरदास जी ने एक पद गाया है प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो हे नाथ हे कृष्ण आप हमारे अवगुण को मत देखिए मैं तो अवगुण की खान हूं प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो उदाहरण देते हैं समदर्शी है नाम तुम्हारा चाहे तो पार करो आप तो समदर्शी हैं और इस तरह के उदाहरण देते हैं एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो यद विधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो एक लोहा है जो पूजा में रखा जाता है डीटी किचन में भगवान का प्रसाद बना जाता तो फल काटना सिलना बनाना सब्जी बनाना जो भी है वो लोहा भगवान के पूजा गृह में रहता है किचन में और दूसरा वैसा ही ठीक लोहा घर बधिक पर एक बधिक के व्याध के घर में रहता है जो जीवों को काटता है शरीर को काटता है बेचता है मारता है दोनों लोहा है एक भगवान के पूजा में रखा हुआ है और एक बधिक के घर में पड़ा हुआ है लेकिन पारस पत्थर स्पर्श मणि यदि टच करे तो यह दुविधा नहीं करेगा कि यह कसाई का लोहा है यह पशु काटता है और यह भगवान का लोहा है वो दोनों को सोना बना देगा वो कभी ये विचार नहीं करते स्पर्श मणि एक जड़ मणि है इस जगत में उसका ये प्रभाव है तो फिर संत का और भगवान का प्रभाव तो कहना ही क्या कभी विचार नहीं करता है स्पर्श मणि कि ये बहुत बकरा काटा है या मुर्गा मुर्गी काटा है लोहा इसको सोना नहीं बनाएंगे भगवत प्रसाद काटने वाले लोहे को सोना बनाएंगे नहीं कभी नहीं सोचता यह दुविधा पारस नहीं जानत गंचन करत खरो और फिर कहते हैं एक नदिया एक नार कहावत गंदो नीर नीर भरो लेकिन जम मिलिके तिसे है गंग सुरसरी नाम परो वह गंदे जल बहते हैं गंगा जी में गिरते हैं लेकिन गंगा जी का संग होते हैं सब गंगा हो गए सारे गंदे जल गंगा जी हो जाते हैं तो इस प्रकार से बड़े लोगों का स्वभाव होता है उनकी जो भगवान के चरण कमल में निष्ठा होती है उस कारण से अपने आश्रित को इस तरह से शुद्ध कर देते हैं प्रभाव पड़ता है देवहूति जी कहते हैं कि इंद्रिय अर्थे सुसाज्जन्ते प्रसङ्गस् त्वयमे कृतं इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने से मैंने आपका संग किया है ये आपके साथ मैं रह करके वही उद्देश्य रखी खाना पीना भोग भोगना लेकिन आप तो भोगों से आना सकते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति से भरे पड़े हैं अतः आपके प्रभाव से मुझे अभय दान मिलेगा ही मेरा कल्याण होगा एक सिद्धांत बता रही है संगो यह संस्कृत रहे तो रसतसु वितो धिया सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते यह सिद्धांत है कि यदि असत्सु यदि कोई दूषित लोगों में संग करे उनके साथ रहे खानपान उठना बैठना करे जो असत असत असत अर्थ है अशत, जो भगवत विमुख है और पाप कर्म में रचे-पचे हैं यदि उनका कोई संग करे और अधिया अज्ञान में भी अज्ञान में भी गलत लोगों का संग करे तो वह संग जन्म मृत्यु का कारण हो जाता है दुष्टों का संग करने से संसार बंधन बढ़ता है दुख बढ़ता है अनजान में भी संग करे तो तो सोए व साधु सुकृतो और वही आसक्ति वही संग यदि साधुओं के साथ किया जाए और अनजान में भी किया जाए तो निसंगत्वयकल्पते वह मुक्ति देने वाला हो ही जाता है मोक्ष देने वाला होता है भले साधु की महिमा कोई समझे या न समझे पर उसको अच्छा लगता हो यदि साधुओं के साथ बैठना बात करना उसमें आसक्ति हो तो वो निसंगत्वयकल्पते वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है उसका मन भगवान में लग जाता है यह अपने आप सिद्धांत एक बार कहा गया है एक नीतिय श्लोक में कि देखो बड़े लोगों का संग करने से क्या-क्या लाभ होता है अगर एक छोटा सा कीड़ा पुष्प का संग करता है फूल का संग करता है तो एक दिन उस पुष्प की माला बनाई जाती है तो वह कीड़ा भगवान के गर्दन में चला जाता है कंठ में चला जाता है क्योंकि उसने फूल का संघ किया और वह फूल भगवान को अर्पित किया गया श्रीविग्रह को तो भगवान के मस्तक पर भगवान के श्रीविग्रह पर कीड़ा देखा जा सकता है यद्यपि वह इस दृष्टि से संघ नहीं किया कि मैं भगवान के कंठ तक पहुंच जाऊं श्रीविग्रह तक पहुंच जाऊं अनजान में संघ किया पुष्प का और वह पुष्प के साथ भगवान के पास पहुंच जाता है इसी तरह से साधु महात्मा का बड़े लोगों का संग करना चाहिए अगर अनजान में उनकी महिमा ना समझ करके जैसे तैसे भी कोई व्यक्ति संग करता है तो वो महत पद को पाता ही है भगवान में उसकी प्रीति होती है संसार बंधन छूट जाता है तो यह युक्ति बता रहे देव होती मैंने आपका संग किया आपकी सेवा किया मैं आपके साथ रही मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी उल्टे भोगों की कामना से आपके पास रही परंतु फिर भी हमारा हित होगा ही तो करगन जी कहते हैं कि तुम अपने लिए इतनी चिंता क्यों करती हो इतना बड़ा उत्कृष्ट भोग भोगा इतना सुंदर घर मिला जो ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसा घर नहीं है समस्त मानियों से बना हुआ रत्नों से बना हुआ सारे सब कुछ है तुम क्यों इतना दुख का अनुभव करती हो तब दहोती जी कहती हैं नेहजत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद से एवा यई जीवन अपि मृतो हि सः आप कहते हैं भोगों की बात मैं जीवित ही मरी हुई हूं क्यों कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कर्म करता है न नेहजत कर्म धर्माय कुछ स्वाभाविक घर गृहस्थी के काम करता है और करता है लेकिन वह कर्म यदि धर्म से उसको नहीं जोड़ता है तो वह धर्म वह कर्म व्यर्थ है धर्म से उसके कर्तव्य से जुड़ना चाहिए कोई भी कमाने का जैसे किसी के पास कोई जॉब है या दुकानदारी है सर्विस है स्वाभाविक कर्म कर रहा है परिवार के पोषण के लिए अपने पोषण के लिए लेकिन वह कर्म यदि उसको धर्म में नहीं लगाता है जो शास्त्रों में उसके लिए कर्म कहा गया उन कर्मों में यदि वो प्रेरित नहीं करता है तो वो कर्म बेकार है धर्मों में प्रेरित नहीं करता है तो कर्म बेकार है और नो विरागाय कल्पते और वह कर्म धर्म में प्रेरित करके और धर्म का आचरण करके यदि विराग की की प्राप्ति नहीं करता है वैराग्य नहीं अटैचमेंट में रह जाता है अर्थात कोई भी धर्म का आचरण जो हो रहा है पहली बात यह है कि साधारण कर्म यदि धर्म में नहीं प्रेरित करते हैं और वह धर्म में यदि वैराग्य की तरफ उसको नहीं ले जाता है केवल संसार के भोगों में ही आसक्त कर देता है और जो वैराग्य संसार के काम धंधा आदि से छुटकारा या और वस्तुओं से छुटकारा अनासक्ति यदि तीर्थ पद से वही न यदि तीर्थपाद भगवान विष्णु की सेवा में प्रेरित नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है जीवन नपे मृतो हि स जो कर्म दिन रात होते हैं सवेरे से शाम तक इन कर्मों का फल होना चाहिए कि धर्म में रुचि हो यह धर्म का अर्थ इतना ही है कि वेदों में जो व्यक्ति के लिए नियम बनाए गए ऐसा करो इस समय उठो इस समय खाओ Pii o, bhaagavad ko pranam karo, devatavad ko karo. Isko dharm kaha gaya. Yabvarn dharm, asram dharm, ista dharm. Päisanehki, kiaval kutte jäise khae, pee, bjakti, or nö thik nahae, na nahae, nö devatavadar ka kare nö matah-pita ki or ishtri, nö pati kare or nap joh, पुरुष है वो बच्चों की देखरेख कर ठीक से शास्त्र के अनुसार जो क्रियाएं है उसको धर्म कहा गया है और तो कोई भी कर्म व्यक्ति का धर्म में प्रेरित धर्म की तरफ उन्मुख होना चाहिए और धर्म वैराग्य के तरफ उन्मुख करें संसार के भोगों से आना सक्त होना छुटना और वैराग्य अन्य एंगेजमेंट से छुड़ा करके व्यक्ति को तीर्थपाद की सेवा में ही नियुक्त करे तब वैराग्य वैराग नहीं तो वैरागी की कोई कीमत नहीं वैराग्य इसके लिए नहीं लिया जाता है कि कोई काम ना करना पड़े फ्री में भोजन मिले यह तीर्थपाद भगवान विष्णु की सेवा के लिए वैराग्य लिया जाता है भाई अब स्त्री में आसक्त नहीं है तो चलो भगवान की सेवा करें भगवान की भक्ति करें प्रचार करें भगवान का नाम जप करें मंदिर में सेवा करें और कई तरह से सेवा होती है भगवान की इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन होता है तो सब कुछ मनुष्य जिस मनुष्य का कर्म है, भगवान तीर्थपाद के गंगा जी जिन के चरणों से निकली है ऐसे प्रभु की सेवा में प्रेरित नहीं करता है जिसका कर्म तो वह व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है जीवित मरा हुआ जीवित का अर्थ है सांस लेता हुआ मरा है मतलब वह मुर्दा है लेकिन सांस ले रहा है और खतरनाक है बल्कि सीधा मर गया होता तो अच्छा होता है है ना यदि मुर्दा जीवित सांस लेने लगे तो उसको ढोने वाले लोग भी छोड़कर भाग जाएंगे यह भूत हो गए अब बताइए जिन लोगों का संबंध कृष्ण से नहीं है उनकी सेवा के लिए जिनके कर्म नहीं है उनका तो सब कुछ जीना ही बेकार है जीवन अपिमृतोहि स सा। सांस लेता हुआ भी जीवित होते हुए भी मृत ही सह निश्चित मरा हुआ जिन हरि भगत हृदय नहीं यानी जीवत स समान तई प्राणी जीवत स बहुत खतरनाक होता है यदि वास्तव में मृतक शरीर अकस्मात जी जाए तो वहां के सब लोग भाग जाएंगे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 जीव का जीवात्व क्या है कृष्ण से प्रेम करना यही जीवन का लक्षण है यही जीव का स्वरूप है जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति जो है वही अग्नित्व है अग्नि का धर्म है प्राण है जिस आग में दाहिका शक्ति ना हो जला ना रहा हो तो उसको आग कैसे कहेंगे कभी नहीं कह सकते हैं आग क्या कोई कहेगा बेवकूफ आदमी भी ऐसा नहीं कह सकता है कि आग है जो जला ही नहीं रहा जिसमें आंच नहीं है ताप नहीं है तो उस, उसको अग्नि नहीं कहा सकते तो निते जीव का स्वरूप है कृष्णनित्यदा जीव का स्वरूप है कृष्ण से प्रेम करना सेवा करना तो जो व्यक्ति को कुछ बहुत से कर्म कर रहा है लेकिन कर्मों द्वारा अपने धर्म द्वारा वैराग्य द्वारा यदि भगवान विष्णु की सेवा नहीं कर रहा है ना भगवान का नाम ले रहा है ना भगवान को देख रहा है ना सुन रहा है ना उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी को सूंघ रहा है Nõuska pahir bhagavad ke mandir ke torf chalta hain, na haath koji sewa mei laga hua hain. Ainsa sarir, ainsa chetna, vastu mei nirjeev ka lakshun hain. Marii hoi chetna. Jeevit vastu mei voh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Ram, Hare Hare. Ja nishti tege, bade-bade hootelon mei sare mordde dining table par vait karke khaate raha tein. Baiwaan mei, train mei, sem marae huye loog saans leeta huye, ghum raha he. Ese practical kaaha jaega, toh jaega. E, School, college mei or ka naam बिल्कुल अपवित्र व्यर्थ जीवन है वास्तव में जहां भगवान का नाम नहीं है जहां भगवान का श्री विग्रह नहीं है जहां विष्णु तीर्थपाद की सेवा नहीं है वो सब कुछ व्यर्थ है जिनके चरणों से गंगा जी निकलती हैं ऐसे प्रभु का नाम लेंगे प्रणाम करेंगे तब अपनी सत्ता शुद्ध होती है आत्मा शुद्ध होती है देह शुद्ध होता है जो भगवान की आरती के बाद जल छिड़का जाता है उसे गंगा जी के समान पावन मानेंगे बड़े अभिलाषा के साथ उस जल को मस्तक पर लेना चाहिए बहुत बड़ी शुद्धि होती है भगवान को अर्पित किया हुआ फूल या माला मिले तो उसे धारण करना चाहिए बहुत गौरव के साथ कि हमारे प्रभु का यह प्रसाद है हमारी सत्ता को हमारे जीवन को यह पवित्र करेगी माला यह कोई भी निर्मल जो भगवान पर चढ़ाया गया फिर बाद में उतारा गया उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए अन्यथा यह शरीर मरा हुआ है भीतर पेट में नैवेद्य जाना चाहिए धन्य वह व्यक्ति जिसके पेट में भगवान का प्रसाद जाता है और मस्तक पर भगवान का पुष्प उचराता हो सुग होता हो और भगवान का चरणोदक शरीर पर आ रहा है और जिह्वा पर भगवान का नाम है ऐसा व्यक्तित्व धन्य है क्यों नहीं पवित्र है वो इस तरह की पवित्रता लेनी चाहिए देवहूति परम उत्कृष्ट महिला है भगवान के महत्व को पूरा पूरा समझ रही है इसीलिए उसे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था आनंद प्राप्त करना भगवान का चरण कमल प्राप्त करना उस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया पर मैं केवल खानपान और जन इंद्रिय आदि के भोगों में रह गई मेरा जीवन व्यर्थ चला गया वास्तव में पतिदेव मैं जीवी थी मरी हुई हूं हमारे जीवन में केवल एक अच्छी बात हुई है कि मैं आपके साथ रही हूं बस इसके अलावा मेरा जीवन शून्य है इस तरह से कह रही और आपके साथ मैं रही हूं इसलिए भगवान मुझ पर कृपा करेंगे मेरा उद्धार होना ही चाहिए यहां पर सत्संग की महिमा व्यक्त की गई है जैसे तैसे व्यक्ति को चाहिए कि वो साधुओं के संग में रहे जैसे भी या कोई लौकिक लाभ के लिए या और किसी भी उद्देश्य से साधु के साथ रहना चाहिए तो उसके कारण भगवान में मन अभिनिष्ट हो जाता है इस तरह देवहुति अपने विषय में शोक कर रही है साहं भगवतो नू नम वञ्चिता माई आद्रढ़म जत्वाम विमुक्तिदं प्राप्य नाम मोक्षय वन्दनात् और हे प्रिय हे पतिदेव इस संसार में यदि विचार किया जाए कौन व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है तो पहला स्थान मेरा आएगा मैं सबसे हतभागनी स्त्री हूं और सबसे बड़ी मूर्खा हूं क्यों क्योंकि आप जैसे मुक्ति देने वाले पति को पा करके भी मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया आप तो कृष्ण को दे सकते हैं भगवान का धाम दे सकते हैं संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं लेकिन मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया जपम विमुक्त दम प्राप्य नममुक्षय बन्धना जीव बहुत बड़ा बंधन में है इस जड़ शरीर में उसको रहना पड़ता है और अभी जन्म मरण का दुख देखना पड़ता है तो उसको कर्म बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम में भेज देना ही सबसे बड़ा उपकार है और मैं मेरे पति ऐसे समर्थ हैं यतं विमुक्ति दम विमुक्तिं ददाति इति विमुक्त विमुक्ति द तं जो विशेष मुक्ति भगवान का पार्षदत्व दे सकते हैं इसको विमुक्ति कहते हैं मुक्ति का अर्थ होता है संसार बंधन से छूट जाना लेकिन विमुक्ति का अर्थ है भगवान का पार्षद बन करके उनके डायरेक्ट सेवा में जाना इसको विमुक्ति कहते हैं आप विमुक्ति देने में समर्थ हैं विशिष्ट मुक्ति देने में समर्थ हैं।, हैं और ऐसे महानदानी महान भगवत भक्त के पास रह करके मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया इच्छा किया भोगों की यह मेरे जीवन में बहुत बड़, बड़ा बड़ा यह बहुत बड़ी मूर्खता हो गई भगवान की माया ने मुझे इस तरह से ग्रस्त कर लिया इस तरह से मुझे ठग लिया मैं वंचित रह गया तो यदि माया देवी यहां पर किसी को बहुत भोग दें उन्नत पद दें स्वस्थ शरीर दें स्वजन दें सब कुछ और यदि वह व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो समझना चाहिए कि माया ने उस पर कृपा नहीं किया है बहिरंगा शक्ति ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है इस ब्रह्मांड इस जगत की अध्यक्षा श्री दुर्गा जी हैं भगवान की शक्ति हैं इस जगत को चलाती हैं रचती हैं फलाय करती हैं तो किसी व्यक्ति को दुर्गा जी ने माया शक्ति ने मान लीजिए धन दिया है उन्नत पद दिया है स्वस्थ शरीर दिया और सब कुछ दिया सारी सफलता दिया लेकिन वह व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति में नहीं लगा है तब वह माया शक्ति के द्वारा वंचित है थका गया है वास्तविक लाभ उसे नहीं मिला इस तरह के वंचित लोगों में मेरा स्थान सबसे आगे है और बेचारे वंचित हैं भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं तो उनका उतना दोष क्या है लेकिन मैं तो इतने महान भक्त के साथ रह करके भी माया में ही रह गई विषय भोगों की इच्छा की इसलिए मैं बहुत हतभाग्य स्त्री हूं परंतु यही मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपकी पत्नी हूं आपके शरण में हूं इसलिए मेरा उद्धार होना ही चाहिए मुझे भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए भगवान की कथा मिलनी चाहिए जो इस तरह से दहोती शोक कर रही थी अपने विषय में तब करदम जी उससे इस तरह बोले अपने विषय में जो शोक कर रहे थे देवती वास्तव में वह इसके योग्य नहीं थी जिसका पुत्र भगवान बनने वाले हैं और पति इतना बड़ा वैष्णव पिता महान राजर्षि मनु महाराज परम भागवत वह स्त्री इस तरह से अपने विषय में खेद करे शोक करे ठीक बात नहीं परंतु हम सबको सीखना चाहिए कि संसार में सबसे उत्कृष्ट भोग मिलने के बाद भी इतने महान पति मिलने के बाद भी पिता मिलने के बाद भी देवहुति के जीवन में शोक ही छाया हुआ है अपने को सुखी अनुभव नहीं कर रही है दुख का अनुभव कर रही है तो जब इतनी महान महिला अपने विषय में इतना शोक कर रही है तो हम जैसे कीड़ों के पास है ही क्या विष्णु साहब ने जो हम अपने कोई अनुभव करें कि हां हम ठीक हैं 17 से क्या ठीक है कोई समाचार पूछता है किसी से आप कैसे हैं हां ठीक है ओके ठीक है क्या ओके ओके कुछ नहीं ओके नहीं सब गड़बड़ी है वास्तव आज कटक से भक्त आए तो मैं पूछा कि सब ठीक है ना तो कहते हैं क्या ठीक है किस में पूछ रहे ठीक है क्या ठीक है ठीक कुछ भी नहीं है एक कई जड़ शरीर में जीव पड़ा हुआ है और दुख है जन्म जन्म लेने का मरने का सब का और भगवान में यदि सहज प्रीति नहीं है प्रेम नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं है हालत ठीक नहीं है else थोड़ी-थोड़ी प्रीति है विषय भोग से वैराग्य है तो वो ठीक है लेकिन अभी बीमार चल रहा है <laughs> और बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं है तो तो डेड हो गए खत्म हो गए तुम्हारा हुआ तो अपने को बीमारी की दशा से ऊपर उठना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे जो लोग कुछ जप करते हैं भगवान का नाम लेते हैं प्रणाम करते हैं दर्शन करते हैं भागवत पढ़ते हैं तो तो जी रहे हैं अच्छा से जी रहे हैं लेकिन इसको और रिफाइन करेंगे और ज्यादा करेंगे तब पूर्ण स्वास्थ्य हो जाएगा और जो बिल्कुल नहीं करते हो तो खत्म है केवल सांस भर चल रही है <laughs> जीवन अपिमृतो ही सर शास्त्र में इस प्रकार की बातें बहुत बार कही गई है अपने विषय में देवहुति इस तरह शोक कर रहे थे तब करदम जी उस परम सुंदर स्वभाव वाली अपनी पत्नी से कहते हैं मां किदौ राजपुत्रितम आत्मनम् प्रत्यनিন্দिते भगवान्स्तेक्षरो गर्भम गर्भम अधुरात् संपपच्छते प्रिय हे अनিন্দिते तुम्हारा जीवन बिल्कुल निष्कलंक रहा है तुमने कोई पाप नहीं किया कोई गलती नहीं किया है तुम अपने विषय में क्यों इतनी चिंता कर रही हो ja teine joh bhogbhogha, ja teine nii ninda ki baat naih. Apanel dharma mei rahkar kei teine bhogbhogha, teine aninditaho, ho. He Rajputri, he Rajkumari, teine visei mei sohk mat karo. Teine uudhara karne ke liie, teine bhakti liie, saakshad bhaagvane teine pütre binene. Ja etna bada asirbaad kei. तुम अपने विषय में शोक मत करो इस तरह से धोती रो रहे थे तो उसको आश्वासन दिया जा रहा है वास्तव में भगवत भक्ति करने का अधिकार सबको है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसमें कोई भी अधिकार भेद नहीं है सबका समान अधिकार और स्त्री चाहे किसी की पत्नी बन चुकी हो या कन्या हो यह कोई भी स्त्री हो कृष्ण से प्रेम करने का उसका स्वरूपगत अधिकार है भगवान से प्रेम करने के बाद ही किसी के साथ संबंध किया जा सकता है मुख्य संबंध भगवान का है जैसे धरती पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनका मुख्य आधार है धरती भूमि वाहन का साइज अलग हो सकता है जैसे ट्रक और रिक्शा में अंतर है और जीप है कार है बैलगाड़ी है कुछ भी है उनका साइज उनका आकार या भार ढोने की क्षमता में भी बहुत अंतर है स्पीड में अंतर है और वे तेल खाते हैं तो तेल खाने में भी उनका अंतर होता है लेकिन सबका एक कॉमन आधार है कि पृथ्वी पर ही चलेंगे चाहे बस हो ट्रक हो जीप हो कार हो रिक्शा हो कुछ भी हो उनका आधार है पृथ्वी पृथ्वी को छोड़कर के नहीं चल सकते इसी तरह से कोई व्यक्ति चाहे स्त्री है पुरुष है कोई दुकान कर रहा है सौदा बेच रहा है कोई सर्विस कर रहा है कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है या कोई कुछ भी करे कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है ब्रह्मचारी है वानप्रस्थी है गृहस्थ है सन्यासी है जो कुछ भी है यह सब भेद रहेगा लेकिन जैसे विविध प्रकार के वाहनों का जो धरती पर चलने वाले हैं आकार भेद क्षमता भेद सब कुछ भेद है लेकिन उनका कॉमन आश्रय है धरती भूमि इसी तरह से और सारी विविधता होते हुए भी कॉमन आधार होना चाहिए विष्णु कृष्ण का आश्रय होना चाहिए बस सब ठीक हो जाएगा कोई जरूरी नहीं गृहस्थ सन्यासी हो जाए और सन्यासी गृहस्थ हो जाए ब्रह्मचारी अपने धर्म को छोड़ दे और करे और कुछ नहीं कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है कृष्ण के शरण में हो जाना है जैसे वाहनों के लिए धरती का आश्रय जरूरी है उस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए कृष्ण का आश्रय जरूरी है और कृष्ण के आश्रय का इस युग में यह कहीं अर्थ है कि कृष्ण का नाम जपना चाहिए यही आश्रय है तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है वह सब तरह से ठीक है और उसे कलुजक प्रभावित नहीं कर सकता है और दोषों से प्रभावित नहीं हो सकता है भगवान का नाम उसकी रक्षा कर लेगा तो कृष्ण का आश्रय लेने का यह अर्थ है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए था। था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है जैसे तैसे जहां भी घर में बाहर स्कूल कॉलेज या बिजनेस फील्ड ऑफिस सभी जहां भी भगवान का नाम ले तो भगवान की उस पर कृपा होती है भगवान उसको अपना मानते हैं और उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता किसी प्रकार का अभाव नहीं आ सकता है वो सुखी रहेगा और परलोक में तो भगवान का धाम रखा हुआ है तो इस तरह भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जैसे देवहूति रो-रो करके अपने पति से बिना कर रही है हमको कथा सुनाइए हमको ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता पुत्र दीजिए जिससे मैं भगवान कृष्ण के बारे में सुन सकूं तो जीवन में यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के विषय में सुनने को मिले पढ़ने को मिले तो व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा तो देवहुति ने इस तरह से जब अपने पति से प्रार्थना किया तो करदम जी उसे आश्वासन दे रहे हैं और Bhaegvani gurbh mei aegi Dehuti ke Ye ka Hare